दहनो नो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति वेदान दर्शन की 26वीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और इसमें पीछे प्रसंग से विद्या विभिन्न वर्णों का अधिकार ब्रह्म विद्या में अधिकार ये सब बातें भी आई वैसे दहर को लेकर के था एक देश को लेकर के था और उस संबंध में यहां तक कई बातें प्रासंगिक इन्होंने और भी हमें बताए पिछले पाठ में से को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पैतीसवे सूत्र में हाँ। जो रथेन लिंगात ये जो पद आए हैं तो इनसे कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि आ, जो राजा था वो पहले शूद्र था फिर क्षत्रिय बना हाँ। चैत्र रथ लिंगात से तो उसका क्षत्रियत्व तो सूचित हो रहा है उससे शूद्रत्व तो सिद्ध नहीं हो रहा है कि इस तरह के रथ क्षत्रियो के पास ही उस समय के हिसाब से क्षत्रियो के पास ही होते थे तो इससे पता लगा कि भाई क्षत्रिय है तो बस केवल इससे तो क्षत्रियत्व का पता लगा और उसके शूद्रत्व का पता बीच में उनको जो संबोधित किया शुद्र शब्द से उससे भी लगाते हैं अथवा कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पता लगा होगा कि पहले क्षत्रिय नहीं था इसलिए नाम उसको कह दिया गया लेकिन अभी तो गुण कर्म के अनुसार वो क्षत्रिय था दान पुण्य भी करता था अच्छा था और कोई जी अच्छा जी जो पिछली कक्षा में प्रसंग आया था कि शुद्र ऋषि के बारे में तो मेरी ये जिज्ञासा है कि ऋषि में और योगी में क्या भेद होता है ऋषि का मतलब होता है द्रष्टा जानने वाला किसी विषय को जो अच्छी तरह से जानता है उसको ऋषि कहते हैं जो कोई एक मंत्र भी हो सकता है पूरा सूक्त भी हो सकता है कोई विषय भी हो सकता है सब कुछ जानता हो ऐसा हम अर्थ ले लेते हैं लेकिन किसी एक क्षेत्र में भी अगर गंभीर जानने वाला है साक्षात्कार कर रखा है तो उसको ऋषि कह देते हैं और ऋषि चूंकि एक अच्छा व्यक्ति ही होगा और जिसने इस इतनी ऊंचाइयों को छुआ है वो सात्विक होगा धर्मात्मा होगा आचरण अच्छा होगा झूठ नहीं बोलता होगा इत्यादि ये भी हम उसके साथ में जोड़ करके रखते हैं इस दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि भाई योगाभ्यास तो वो करता होगा आचरण उसका है धार्मिक होगा योगाभ्यास करता होगा लेकिन यदि इतने अंश को छोड़ दें और केवल इतना ये लें कि वो किसी विषय को अच्छी तरह से जानता होगा रूप में भी ऋषि शब्द लिया जा सकता है लेकिन ऋषि के साथ उसकी धार्मिकता आदि भी ली जाती है तो इस दृष्टि से कुछ अंश योगी का उसमें आया हुआ है और हो सकता है वो पूरा समाधि प्राप्त भी हो ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ भी हो वो भी मंत्र का दृष्टा हो सकता है विशेषज्ञ हो सकता है तो कभी दोनों भी गुण एक में हो सकते हैं दूसरी तरफ योगी योगाभ्यासी योगी बहुत ऊंचे स्तर के हैं वो एक अलग बात है और जो प्रारंभिक है जो योगाभ्यास करते हैं उनको भी योगी कहा जा सकता है वो अलग बात है तो जो प्रारंभिक है वो तो ऋषि हो ही नहीं सकते ऋषि के स्तर के नहीं हो सकते और जो ऊंचे स्तर के योगी हैं वो भी ये आवश्यक नहीं कि वो ऋषियों के समान ज्ञानी हो योगाभ्यास करते करते भी ज्ञान आता है विवेक आता है लेकिन उसका क्षेत्र कुछ विशेष है धार्मिक व्यक्ति आचरण की दृष्टि से हो एक तो धार्मिक व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति दो क्षेत्र अलग अलग कर लेते हैं तो योगी वो धार्मिकता से अधिक लिए हुए होगा ज्ञान उसमें भले ही उतना ना हो ज्ञान का विकास ना हो अधिक पढ़ा नहीं हो बुद्धि उस तरह से प्रखर नहीं हो जैसे किसी वैज्ञानिक की होती है या तो धार्मिक ना होते वे भी किसी व्यक्ति की होती है तो योगी के साथ में आचरण और धार्मिकता अधिक जुड़ी हुई है हाँ इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है मूर्ख है जानता है वो भी अपने स्तर पर आत्मा परमात्मा और इन विषयों को जानता है लेकिन जैसे किसी विद्या का ज्ञाता होता है हो सकता है वो कंप्यूटर विद्या को नहीं जानता हो कुछ भी नहीं जानता हो, हो सकता है वो रसायन विज्ञान को बिल्कुल ना जानता हो भौतिक विज्ञान को ना जानता हो, हो सकता है शरीर विद्या को ना जानता हूं सामान्य रूप से चीजों को जानता है लेकिन अध्यात्म से संबंधित मुक्ति के लिए जो चीजें आवश्यक है उनको तो खैर वो जानना वाला होगा ही लेकिन अन्य क्षेत्रों का वो प्रखर विद्वान नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है तो इस दृष्टि से देखेंगे तो जो केवल योगी है तो उसमें ज्ञान की प्रखरता किसी विषय विशे विशेष का विशेषज्ञ होना वो कम देखा जाएगा नहीं होगा और ऋषि के अंदर ज्ञान की प्रमुखता रहेगी विधवत्ता अधिक रहेगी बौद्धिक क्षमता अधिक रहेगी पर यह आवश्यक नहीं कि उसकी समाधि ही लग गई हो लेकिन कई बार ऋषि मतलब तो समाधि प्राप्त या जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है तो अगर इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो ऋषि योगी ही होगा ऋषि योगी ही होगा लेकिन हर योगी ऋषि हो जाए साक्षात्ष्टा आध्यात्मिक विषयों के अतिरिक्त विषयों का भी ये आवश्यक नहीं होता है बोलिए बोलिए तो इसमें ऐसा है कि ऋषि को हम ऐसा माने कि अगर मंत्र द्रष्टा हो रहा है इसका मतलब वो समाधि प्राप्त है या उस पर ईश्वर की कृपा है हम वो ऋषि ले रहे हैं जो मंत्र द्रष्टा है वेद के मंत्र द्रष्टा हाँ यहाँ प्रसंग मंत्र का यहाँ प्रसंग में ले रहे हैं है। तो ऐसे विद्वानों से ऐसे ऋषियों से इस तरह की जो तेतीसवें सूत्र में प्रस्तुति दी गई है क्या वो युक्ति संगत है स्वीकार्य तो उसमें क्या गलत किया उन्होंने जैसे अगर उनकी सभा में कोई ऋषि आए हैं तो इट मींस उनकी उतनी योग्यता थी पर उनको मात्र पुत्र के कारण से नि, कर दिया गया तो क्या निष्का मतलब शुद्र है जन्म से तो यहाँ वास्तव में केवल वो दासी का पुत्र है ये कारण नहीं है दासिया पुत्र है तो निंदा के अंदर कहा गया है इसकी उदयवीर जी ने जो व्याख्या की है उसके अलावा ये कितबा जुआ रही था जुआ खेलने लगा यानी आचरण इसका गलत हो गया था एक जुआ खेलने वाले में क्या क्या दोष दिखाई देंगे हमारे को ब्राह्मण की अपेक्षा कोई जुआ खेलता है तो उसमें अब्राह्मणत्व तो किस किस स्तर पे आया हुआ है जुआ खेल रहा है तो क्या है उसमें अब तो क्यों है चोरी करता है जुआ खेलना चोरी कैसे हुआ लोभ है उसमें धन का लोभ है जुआ तो तभी खेलेगा कि अपनी मेहनत के बिना भी दूसरे के श्रम को या दूसरे के धन को वो लेना चाहता है जुए के अंदर ये बात है अपनी मेहनत से ही लेता तो जुआ क्यों खेलता है वो वो तो जितना कमाता है कमाता है या और कमा लेता इसका मतलब ही यही है जुए का या लॉटरी का कि अपनी मेहनत का नहीं है लेकिन हम दूसरे की मेहनत का लेना चाहते हैं माँ कृदा कश्य लोभ ही है ये और लोभ है इसका मतलब है ब्राह्मण को जिस तरह से सात्विक रहना चाहिए वैसा नहीं है ये और भौतिकवादी है ब्राह्मण को आध्यात्मिक होना चाहिए भौतिक धन को मुख्यता दे रहा है और जुए के अंदर फिर छलकपट होना है लेकिन हाँ कई ईमानदार जुआरी भी होते होंगे जो बिल्कुल नियम से खेलते होंगे जुआ तो खेल रहे हैं लेकिन जुए के नियम के अनुसार बिल्कुल ईमानदार लेकिन प्राय है वहां पर जो कि पैसे का लेन देन होता है और बस पैसा ही मुख्य होता है इसलिए गड़बड़ होती है कुछ ना कुछ छल कपट से और गोटियां वोटियां इधर उधर रखते हैं ना वो इतना ऐसा भ्रम रखते हैं तेजी से कि दूसरे को पता भी ना लग सके इस तरह से करते हैं तो इसलिए वो ब्राह्मण नहीं रहा ब्राह्मण की कोटी से गिर गया उदयवीर जी ने ऐसी व्याख्या की था तो वो ब्राह्मण ही पढ़ा लिखा था तभी तो वेद के मंत्रों का बाद में उसने साक्षात्कार किया तो साक्षात्कार किया इसका मतलब वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानता था और एकदम साक्षात्कार कर लिया ऐसा तो होता नहीं है वो पढ़ा लिखा समझदार होगा और फिर उस काल में उसने विशेष अपना प्रायश्चित के रूप में कि देखो ब्राह्मणों ने मेरे को हटाया वहां से मैं बनी हूं लेकिन वहां से हटाया मैं भी विद्वान था और ऐसी जगह पे छोड़ा तो उसको एक भरी सभा में या बहुतों के बीच में ऐसा होता है तो एक ग्लानी होती है उसको ठेस पहुंची प्रायश्चित करने के लिए और उस एकांत में उसने अपना काम करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में लोगों में झगड़ा रहता है ना जैसे भारत और पाकिस्तान में रहता है ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी बहुत रहता है उनकी क्रिकेट टीमों में भी हार जीत का उनके आपस में हम हमें इतना नहीं होता लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है आपस में सबसे ज्यादा और किसी से भी हार जाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारना या इंग्लैंड से नहीं हारना वो उनके यहां देश में बहुत भावना जैसे कि भारत में पाकिस्तान से हारना औरों से हारना अलग बात होती है और पाकिस्तान से हारना अलग बात होती है भावनाएं जुड़ जाती है उसमें ऐसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी क्यों है ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ये जो गोरे हैं वो कहां से आए वो इंग्लैंड से आए और इंग्लैंड से वहां कैसे पहुंच गए तो यहां जो अपराधी होते थे अपराध करते थे जो भी नियम के अनुसार कानून के अनुसार से तो उनको ये वहां छोड़ाया करते थे कि ये हमारे समाज में रहने लायक नहीं है हटाओ इनको और उस समय एक सिद्धांत चलता था वो श्रेष्ठत्व का भी है कि इनके गुणसूत्र में ही खराबी है इनको तो अलग करना ही होगा अलग करेंगे तो ही हम एक अपना अच्छा कुलीन जैसे इंग्लैंड वाले अपने को बहुत कुलीन मानते हैं ना तो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं कुलीन मानते हैं सभ्य मानते हैं औरों की अपेक्षा अब पैसे की दृष्टि से अमेरिका आगे बढ़ गया लेकिन सभ्य कौन मानता है इंग्लैंड वाले मानते हैं ना अब अमेरिका वालों को नहीं मानते वो फ्रांस वालों को अपना कुलीनता एक अलग तरह की लेकिन इंग्लैंड वालों की सबसे ऊंची है ऐसा जर्मनी वालों की भी जर्मन की भी अपनी है पर तो इनको इन्होंने अपने यहां से निकाल निकाल के वहां छोड़ आया करते थे और सोच ये था उस समय कि यहां से जो जो अपराधी है उनको वहां छोड़ के आ जाएंगे तो हमारा जो ये समाज है ये अपराध से रहित होगा शांति से और ठीक तरह से हम इसको कर पाएंगे जीवन हमारा आश्रम का आश्रम का क्या अपने देश का वो ठीक हो पाएगा इसको रोको <laughs> रोका है उसको पीछे से ले थोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या सोचते हैं कि इन्होंने हमारे देश से हमारे को निकाला और जैसे कि किसी को दुत्कार के निकालते ऐसे तो उनमें आपस में इस तरह से शत्रुता है अलग से तो जब किसी को कोई निकाल दे अपने में से कि चले जाओ यहां से तो कैसा लगता है कहीं भोज हो रहा हो भोज के अंदर वो कहें कि नहीं आप यहां नहीं बैठ सकते आप वहां बैठो अनुभव हुआ है कभी नहीं वो आजकल उस तरह से अस्पृश्यता नहीं है लेकिन कुछ जगह कुछ वर्गों में आज भी बहुत है जिनको अस्पृश्य कहकर के हम अलग रखते हैं और उनको देखो कितना लगता होगा, कितना उसको छू ले तो बोले कितना दुत्कारते हैं कैसे देखते हैं जाके स्नान करते हैं बहुत तो अपमानजनक होता है तो ये जो इन्होंने इनको अलग किया तो उनको भी अपमान लगा प्रायश्चित भी होता है आखिर तो उसमें ब्राह्मणत्व था इसलिए वहां उसको ही उसने एक अच्छे अवसर के रूप में लिया और सुखों का साक्षात्कार कर लिया ऋषि के जो कमी थी उसकी वो उस स्थिति में उस, उस प्रायश्चित के अंदर कमियां धुल गई और उसने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया जैसे जेल में भी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी जाती हैं ना कारागार में बंद होते हैं और वहां ऐसे ऐसे ग्रंथ हो जाते हैं विशेष रचनाएं है, रची जाती है चिंतन का एकांत क्षण मिलता है उनको बिल्कुल तो इनको जो अलग किया ये द्वेष वशात नहीं था इसको अगर हम ठीक ढंग से देखें क्योंकि आपका प्रश्न इस तरह से बने, बनेगा कि अगर ये ऋषि थे तो इन्होंने इन, ऐसे क्यों हटा कर दिया तो जन्मना शुद्र थे इस दृष्टि से नहीं वो जुवारी थे या पतित हो गए थे उसमें दोष आ गए थे शिथिलता आ गई थी इसलिए उनको अलग किया था वो द्वेष नहीं कहलाता है एक जनमना जो हम द्वेष करते हैं वो वैसा द्वेश नहीं यहां पर अयोग्य है इसलिए उसको कहा गया और वो तो हमारे शास्त्रों में मिलता भी है बहुत सी जगह पर रोकना एक गोष्ठी थी पंजाबी बाग में विद्वानों की तो उसमें अलग अलग सत्र थे बैठते थे फिर एक रात्रि को भी सत्र था तो एक आचार्य जी थे उस बार वो अध्यक्ष अलग अलग सत्रों के अलग अलग अध्यक्ष बनते हैं वो अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो जो संध्या करके नहीं आए हैं उनको यहां से अलग किया जाना चाहिए बैठक से न तिष्ठित तु यह पूर्वाम नो पासते यु पश्चिमां सधुवीर बहिष्कार सर्वस्मा द्विज कर्मण बाकी लोग भी आचार्य थे उन्होंने देखा कि शाम के समय सब जने उपासना नहीं कर रहे हैं कोई वैसे ही घूम रहे हैं बातचीत कर रहे हैं दिन में सारा संस्कृत में चल रहा था सारा संभाषण चर्चाएं संस्कृत में हो रही थीं, वैसे विद्वान हैं शास्त्रों के वेदना हैं और फिर बाद में द्वितीय सत्र के बाद में फिर उपासना का समय और फिर उसके बाद में भोजन का समय फिर रात्रि में सत्र में बैठे तो उन्होंने एक बात रख दी सत्र से इनको अलग किया जाना चाहिए वो योग्य नहीं है कि इस सत्र में बैठ के इस तरह की चर्चा को करें तो अब ये जो अलग करना है ये ऐसे द्वेश वशी हो ऐसा नहीं है द्वेश के कारण भी कर सकता है कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कर सकता है वो सब चीजें हैं तो इससे इनके ऋषित्व को हम प्रश्न करें खंडित करें कि ऋषि थे नहीं थे ये कैसे ऋषि है जो ऐसा द्वेश करते थे हो सकता है इसको द्वेष नहीं जो द्वेष मतलब अनुचित ढंग से जो किया जाता है अविद्यापूर्वक जो किया जाता है और यदि हम उचित तरीके से किसी अपात्र को अयोग्य को अलग करते हैं उसको अविद्या युक्त तो द्वेश नहीं कहा जाता है उस तरह की चीजें आज भी देखी जाती है वो गलत नहीं होती है कहीं सम्मेलन हो कोई शराब पी करके आ जाए विद्वानों का वैज्ञानिकों का हो और उसमें वो शराब पी के आ जाए और बड़बड़ाने लगे क्या करेंगे संसद में भी कोई अन्यथा व्यवहार करता है तो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनसे जो सभापति हैं वो उनसे उनको हटाने के लिए कहते हैं पकड़ करके ले जाते हैं ये संसद है ये तो श्रेष्ठ मान लो पूरे चुने हुए प्रतिनिधियों की बैठक सभा है उनको भी कितने ल, लाखों लोग उनको चुनते हैं मत देते हैं उनको भी वहां से हटाया जाता है स्थिति विशेष में इसको द्वेश नहीं कहते यहां उचित ढंग से होता है अनुचित ढंग से हो तो उसको द्वेश और कहेंगे और उससे रिश्तों पर बाधा आती है सभापति किसी को हटाए तो उससे सभापति प्रशंसित भी हो सकता है अगर उसने उचित ढंग से किया है और निंदित भी हो सकता है अगर उसने गलत ढंग से किया है ठीक है और किसी को कुछ पूछना तो आगे चलते हैं दुविदान दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पात के अड़तीसवें सूत्र तक हमने पीछे देखा था अब उनचालीसवें सूत्र की भूमिका में लिखते हैं ब्रह्मुनि जी विद्याध्य प्रासंगिको अधिकार अनिधिकार विचार समाप्त विद्याध्यन के प्रसंग में किसको इसका अधिकार है किसको अधिकार नहीं है यह प्रसंग समाप्त हो गया जो तीन वर्ण या चार वर्ण इत्यादि जो बातें थी पक्ष विपक्ष वो सारे हो समाप्त हो गए पुनः स एव परमात्मा विषय प्रस्तुयते थे और परमात्मा का वही विषय प्रारंभ करते परमात्मा का वही विषय मतलब भिन्न भिन्न शब्दों को लेके कर रहे थे कि ये शब्द किसका वाचक है परमात्मा का वाचक है और किसका वाचक है तो ये शब्द परमात्मा के वाचक है ये हमारा प्रसंग चल रहा था दहरादि शब्दों का जैसा भी किया तो अब एक शब्द और उठाया जा रहा है सूत्र है प्राण कंपनाथ प्राण ये प्राण शब्द भी आध्यात्मिक ग्रंथों में परमात्मा के लिए आएगा परमात्मा का वाचक है कैसे कंपनाथ कंपन के कारण से प्रेरणा के कारण से चलाने के कारण से तो भाष्य देखिए आध्यात्मिक ग्रंथे प्राण परमात्मा विजेय आध्यात्मिक ग्रंथों में प्राण का मतलब परमात्मा जानना चाहिए ये प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं परमात्मा तो यहां इस प्रसंग में बताया ही जा रहा है उन उदाहरणों में लेकिन प्राण का मतलब वायु भी होता है प्राण का मतलब इंद्रियां भी होता है प्राण का मतलब मन भी होता है प्राण का मतलब कहीं आत्मा भी होता है प्राण का मतलब कहीं जीवन भी होता है प्राण का मतलब कहीं जल भी होता है कहीं वायु भी होता है ये सब बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं लेकिन कुछ स्थलों पर परमात्मा से संबंधित अर्थ भी लिया जाता है वो यहां पर प्रसंग है तो परमात्मा क्यों जानना चाहिए बोले कंपनात। सूत्र में हेतु दिया कंपनात, इसको खोला कंपनात हेतु <coughs> कंपन के हेतु से यथो तो ही यथा शरीरस्थ प्राण शरीरम कंपयती चलती जिस प्रकार से शरीर में स्थित प्राण हमें कंपयती यानी चल, चलाता है प्राण के कारण यानी जो श्वास प्रश्वास हम लेते हैं इसके कारण ही हमारा शरीर चल रहा है उस दृष्टि से है तदवत समष्टि प्राण परमात्मा सर्वम जगत कंपय उसी प्रकार से समष्टि में इस सारे संसार में विद्यमान जो प्राण है वो इस सब जगत को चला रहा है दो शब्द है समष्टि और व्यष्टि समष्टि मतलब ये सारा सब लोक लोकांतर आ गए और व्यष्टि मतलब इकाई जैसे एक एक शरीर होता है ये व्यष्टि है व्यष्टि एक एक इकाई में भी जो प्राण जैसे जैसे एक इकाई में प्राण चला रहा है उसके कारण ये जीवन है ऐसे ही पूरी समष्टि में परमात्मा यानी प्राण वो प्राण है उससे वो चला रहा है सबको इसलिए परमात्मा को भी प्राण कहा उक्तम ही जैसा कि इन्होंने वचन दिया है ये कठोपनिषद का यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम यदिदम किंच जग, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे को ये सब कुछ है निश्रितम ये जो सारा निकला है बना है जगत ये कैसा है सर्वम प्राणे ये ये सब कुछ प्राण के अंदर ही कंपायमान हो रहा है चलायमान हो रहा है अब ये प्राण कौन है परमात्मा है उस परमात्मा में ही ये सारे गतिशील हो रहे महत् भयम वज्रम उद्यतम यह एत विदोह अमृतास्ते भक्ति और वो कैसा है महत् भयम बहुत भयंकर है भय को देने वाला है वज्रम उद्यत वज्र है खड़ा हुआ वज्र होता है जैसे कि तलवार खड़ी हो बस एकदम काट डालेगी तीर है जैसे कि राइफल है गन है वो बिल्कुल भरी हुई है और एकदम चलाई उद्यत है बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है वज्रम उद्यतम यह एतद्विदु जो इसको जान लेते हैं जो इस प्रकार से उसको जान लेते हैं अमृतास्ते भवन थी वो अमृत हो जाते अमर हो जाते तो यहां पर अत्र प्राणरूप परमात्मा सर्वम जगत एजति कंपते इत्युक्तम प्राण रूप परमात्मा में ये सारा जगत गतिशील है ये कहा गया है अर्थात यहां प्राण शब्द परमात्मा के लिए आया अब हम कैसे कैसे कहें कि यहां पर परमात्मा ही है उसके लिए कुछ बातें बता रहे हैं। कि शरीर कंपन कारणम तो शरीर स्था प्राणो भवितुमरती किंतु न जगत कंपन कारणम ये जो प्राण है सामान्य शरीर में स्थित जो प्राण है ये शरीर को चलाने का तो कारण हो सकता है लेकिन समस्त संसार के चलाने का कारण तो वो नहीं हो सकता है ये हमारे शरीरों में जो एक एक में विद्यमान है ये पूरे ब्रह्मांड सब सूर्य आदि को तो चलाने वाला नहीं हो सकता है गौण वृत्त्या वायुत्र प्राण शक्यते सोपी नात्र कोई कहे कि अच्छा ये शरीर वाला प्राण तो छोटा सा है इससे नहीं हो सकता लेकिन ये जो वायु है पृथ्वी पर जैसे ये वायु इतनी अधिक है हमारी दृष्टि से तो अनंत जैसी ही है हम उसकी कोई सीमा नहीं था नहीं पा पाते कितनी ज्यादा है इस वायु के कारण से हो गौण वृत्ति से कोई इसको भी ले तो भले ये बात यहां भी लागू होती है कि उससे ये सूर्य आदि सब नहीं चल सकते ये वायु है तो ये तो हमारी इस पृथ्वी के पास ही है और कहीं कहीं जहां जहां है वहां वहां है लेकिन उससे सारे लोग चल रहे हो ऐसा नहीं कहा जा सकता और इस पृथ्वी पर भी जो वायु है इस वायु से ये धरती चल रही है यानी घूम रही है ऐसा नहीं कह सकते इसलिए गौण से यह वायु भी प्राण नहीं हो सकती है ये तो ही अत्र और क्यों नहीं हो सकती उसके लिए और भी कारण बता रहे क्योंकि यहां पर वज्रम उत्त्यतम महत भयम तद विशेषण दत्तम यहां एक ये दो विशेषण है वज्रम उत्त्यतम और महत् तो ये दो विशेषण वो बहुत बड़ा भय वाला है भय उत्पन्न करने वाला है और जिसका वज्र न्याय सदा तैयार रहता है ये बात वायु पे नहीं घटती है इसलिए वो नहीं ले सकते और आगे कहा तदवे तारश्च अमृता भवंती इति चौक्तम ये कहा कि यह एतद्विदु अमृतास्ते भवंती जो उसको जान लेते हैं वो अमृत हो जाते हैं तो उसको जानने वाला अमृत हो जाता है ये बात वायु पे नहीं घटती है वायु को जानने वाला अमर हो जाता है नहीं घटती है इससे भी गौण रूप से वायु को भी नहीं कह सकते विशेषण नायु समावेश परमात्मा तो अंज सही ये दो विशेषण वायु में नहीं घटते परमात्मा में तो सहजता से घट जाते हैं लागू हो जाते और इसी बात की पुष्टि के लिए वैसे अपनी बात तो कह दी इन्होंने प्राण है कंपनात् कंपन होने के कारण से सबको कपाने चलाने के कारण से यहां पर प्राण परमात्मा ही है लेकिन ये जो कठोपनिषद का वचन था महद भयम वज्रम उद्यतम इसकी पुष्टि के लिए कि कठोपनिषद में जो कहा है ये भी सही है वेदों में भी ऐसा ही कहा है उक्तम ही वेदे जैसे वेद में कहा सब वज्रभित दस्युहाग्रह स व परमात्मा कैसा है वज्र वज्र को उसने धारण कर रखा है न्याय व्यवस्था दंडे को धारण कर रखा है उसने दस्युहा दुष्टों को दस्युओं को नष्ट करने वाला है भीम भयंकर है भय भय भै उत्पादक है अगर उसकी सारी व्यवस्था को सोचने लगे तो दुष्ट व्यक्तियों के मन में भय पैदा हो जाएगा और उग्र वक्त है तेजस्वी है उग्र है दत्ता नहीं है अन्यत्र उपनिषदी खलबपी अन्य उपनिषदों में भी ये बात कही गई है कि ये भीम है भयंकर तो है तथा भयादअ अश्य अग्निश परमात्मा के भय से अग्नि तप रही है तो अग्नि क्यों तपे अग्नि क्यों तपे शांति से रह सकती थी वो वो तो परमात्मा का भय लक्षण एक आलंकरिक कथा परमात्मा के भय से अग्नि तप रही है नहीं तो नहीं तपे जैसे कि कोई मजदूर काम कर रहा हो किसी भय से कि काम नहीं करेगा तो कोडे पड़ेंगे काम नहीं करेगा तो वेतन नहीं मिलेगा भय से काम कर रहा है वो जैसे आजकल आतंकवादी स्टैंड गन लेकर कुछ भी कार्य करवाते तो बंदूक की नोक पर वो काम करवाते हैं उसके भय से तो जैसे कि परमात्मा के भय से अग्नि तप रही है भया तपति सूर्य और सूर्य भी उसी के भय से जैसे कि तप रहा है भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावती पंचम इंद्र और वायु भी इंद्र मतलब दृष्टि कह लें विद्युत कह लें ये और वायु ये भी उसी के भय से चल रहे हैं और मृत्यु पंचम मृत्यु भी उसी के पीछे उसी के भय से भाग रही है एक कितना भयंकर है भीम है कितना भीम मतलब भयंकर भयंकर और भीम एक ही बात है भीष्म भीष्म का भी वही अर्थ होता है जिसको देख करके डर लग जाए आदमी को तो परमात्मा देखिए कितना भयंकर है तो यहां भय का मतलब क्या है नियम अनुशासन नियम अनुशासन में परमात्मा के अनुशासन में ही अग्नि जल रही है परमात्मा के अनुशासन में सूर्य तप रहा है परमात्मा के अनुशासन में ये वायु और इंद्र चल रहे हैं मृत्यु चल रही है इत्यादि तो परमात्मा को जो भयंकर या भीम कहा उसका उत्तर दिया देखो इसमें भी प्रमाण है आगे कहते हैं परमात्मा नम जा अमृतत्व प्राप्तिरपी भवती और परमात्मा को जान के अमृतत्व की प्राप्ति भी होती है जो ऊपर कठोपनिषद में कहा था यह एतद विदु अमृतास्ते भवंती जो उसको जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं यानी जिसको जानने से अमर होते हैं वो कौन है तो वहां ब्रह्म लिया था प्राण का तो उसकी पुष्टि होती है वेद में भी कहा गया है कि उसको जान करके परमात्मा को जानकर के अमर हो जाते हैं तो इसे पता लगता है कि वहां भी जो इसको कहा जा रहा है कि अमृतास्ते भवंती यह एतद विदु वो भी ब्रह्म ही है वो भी परमात्मा ही है तो युजुर्वेद का मंत्र दिया वेदाह में पुरुषम महानतम मैं उस महान पुरुष को परमात्मा को जानता हूं और तमेविधित्व अति मृत्युमेति उसको जान करके ही मृत्यु से परे जाता है तो इससे पता लगता है यह हमें पहले से अन्य शास्त्र से पता है कि अमृतत्व की प्राप्ति परमात्मा को जान करके ही होती है और अब जो कठोपनिषद का वर्णन देखेंगे तो यह ए तदविदु अमृतास्ते जो उसको जानते हैं वो अमृत होते हैं तो वो जो जान जिसको जान रहे हैं वो कौन है वो परमात्मा ही होगा आगे कहा वेदे भी जगत कंपन हेतु परमात्मा प्रतिपाद्यते। सूत्र में जो कहा प्राण कंपनात तो बोले इसकी पुष्टि पीछे तो इन्होंने सबसे पहले कठोपनिषद के अनुसार कही थी तो बोले वेद में भी साक्षात ये बात कथन मिलती है तो उसके लिए इन्होंने कहा यस्मात्णंति भुवनानि विश्वा जिससे सारे विश्व सारे जगत सारे भुवन प्राणंति प्राण लेते हैं यानी तो चलते हैं जिससे वो परमात्मा ही है तो इसलिए प्राण जो है ये परमात्मा का वाचक है हो गया इतना एक और शब्द उठा रहे हैं तयालीसवां सूत्र ज्योतिर्दर्शनार्थ ज्योति शब्द से भी परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए ये हमारे पीछे पीछे पीछे कई बार प्रसंग वशात कई उदाहरणों में आया है उन उदाहरणों को ही यहां पर भी लिया गया है लेकिन ज्योति शब्द के संदर्भ में लिया है कि ज्योति भी परमात्मा का वाचक है वाष्य देखें ज्योति अध्यात्म ग्रंथे ज्योति परमात्मा अभिधीय थे अध्यात्म ग्रंथों में ज्योति परमात्मा को कहा है कुत कैसे दर्शनार्थ देखा जाने से कैसे दर्शनार्थ तो साक्षात्काराथ उसका साक्षात्कार होने से उस ज्योति के साक्षात्कार की बात यहां पर कही गई है इसी को खोला प्राप्णाथ प्राप्त करने से उसी को प्राप्त करने की बात कही गई है तो वचन इन्होंने छांदोगे का पहले वाला दिया है ऐसा सम्प्रसादो अस्मात्रात समुत्था परम ज्योति रूप सम्पद्य तो ये जो आत्मा है इस शरीर से उठ करके और परम ज्योति रूप सम्पद्य ये परम ज्योति जो शब्द है इसके लिए तो अत्र यथ परम ज्योतिरुच्यते तत् परम ब्रह्म्यत ये जो परम ज्योति है वो पर ब्रह्म ही है परमात्मा ही है। और कोई नहीं है तस् दर्शनम साक्षात्कार है प्राप्ण ही उसी के साक्षात्कार की उसी की प्राप्ति की बात या विधान यहाँ पर किया गया है कैसे उपसंपद्य परम ज्योतिर उपसंपद्य प्राप्त करके उपसंपद्य को आगे खोला इन्होंने दृष्टवा प्राप्य इत्य उसको देख करके या उसको पा करके उपसंपद्य का मतलब देख करके यानी साक्षात्कार करके और प्राप्य प्राप्त करके दोनों बातें आ गई आगे ज्योतिशब्द परमात्मा लक्ष्य थे उक्तम अपनी ज्योति शब्द से यहाँ पर परमात्मा लक्षित होता है ये वहां पर कहा भी गया है कैसे तो परम ज्योति रूप सम्पत्ति है फिर आगे का सह उत्तम पुरुष परम ज्योति को प्राप्त करके और सह उत्तम पुरुष वह उत्तम पुरुष है यद्यपि इसकी व्याख्या में वहां पर सह उत्तम पुरुष जीवात्मा परख है वो उत्तम पुरुष को वो जो जिसने उसको प्राप्त किया है लेकिन यहां इन्होंने जिस तरह प्रस्तुत किया है वो कैसे उस परम ज्योति को प्राप्त करके सउ उत्तम पुरुष वही उत्तम पुरुष है यानी परमात्मा परक अर्थ लेते हुए इन्होंने यहां पर इस प्रमाण को उदृत किया है पूर्ण विराम अन्यत्र हिरण्यमय परे कोशेम तुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तत्म विदो विदु मुंडक मुंडकोपनिषद का श्लोक है कि उस हिरण्यमय श्रेष्ठ कोश में स्वर्णिम बहुत सुंदर बहुत अच्छे उस श्रेष्ठ कोष के अंदर विरजम मल से रहित ब्रह्म परमात्मा निष्कलम कलाओं से रहित यानी निरवय निरवय परमात्मा वहां पर विद्यमान है और कैसा है तुभ्रम वो शुभ्र है शुद्ध है प्रकाशित है धवल है श्वेत है और ज्योतिषाम ज्योति विभिन्न ज्योतियों का भी ज्योति है जो विभिन्न सूर्यादि ज्योतियां हैं उनका भी प्रकाशकों का भी प्रकाशक है तद्यत आत्मविदो विदो उसको आत्मवित लोक जानते हैं तो यहां पर भी ये ज्योतिषाम ज्योति करके परमात्मा को ज्योति शब्द से कहा गया है और प्रमाण दे रहे हैं बिरेदारण्य का तद ज्योतिषाम ज्योति आयुर् उपासते अमृतम तो वह देव उसको उस परमात्मा को देवा देवलोग जो कि ज्योतिषाम ज्योति उसको ज्योतियों के ज्योति उस परमात्मा को आयुर् उपासते उसको आयु के रूप में उपासना करते हैं कि जैसे आयु हमें जीवन देता है ये आयु के आयु हो तो हम कुछ कर सकते हैं तो परमात्मा भी हमारी आयु है तो उसके होने पर ही हम कुछ कर सकते हैं अमृतम और वो अमृत है तो अत्र ज्योतिषाम ज्योति परम ज्योति ही तत्ब्रह्मी प्रतिपादितम तो इन सब वचनों में ज्योतियों की ज्योति परम ज्योति जिसको किया गया है वो परमात्मा ही है इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्योतिष शब्द जहां आता है तो उस स्थिति में प्रसंग के अनुसार हमें परमात्मा शब्द का ग्रहण कर लेना चाहिए तो ज्योति को शब्दों को देख करके इत्यादि जो रूप का ग्रहण कर लेते हैं कि परमात्मा का कोई रूप है और वो हमें दिखाई दे रहा है वो यहां पर हमें नहीं लेना चाहिए ठीक है आगे देखिए एक और शब्द लिया आकाश शब्द आकाशो अर्थांतरत्वादी व्यपदेशा आकाश शब्द ये भी परमात्मा का वाचक है क्यों अर्थांतरत्व आदि का कथन होने से अर्थांतरत्व उसको खोलेंगे भाष्य के अंदर कि वो उसके अंदर है या उससे भिन्न है उससे भिन्न है और उससे उसके अंदर है अंतर मतलब दोनों तरह से लिया जा सकता है तो इन लक्षणों का वहां पर कथन किए जाने से सिद्ध होता है कि आकाश शब्द यहां पर परमात्मा का वाचक है ये आकाश के बारे में पहले भी आया है एक एक बाईस के अंदर आकाशस्तत् आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है वहां अलग ढंग से प्रस्तुत किया यहां पर भी अलग हेतु देते हुए आकाश शब्द को परमात्मा का वाचक कहा गया तो देखिए कैसे है ये अर्थांतरत्वादी भिन्न भिन्न अर्थ होने से कैसे किया अध्यात्म तो ग्रंथे अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात आकाश परमात्मा विजय अर्थांतरत्व आदि कथन होने से अर्थांतरत्व क्या है उसको आगे बताएंगे उदाहरण दे रहे हैं यथा आकाशो नाम रूपयो निर्वहिता आकाश ही नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है जितने भी नाम हैं उनका और रूपों का निर्वहन कर रहा है उनको चला रहा है उनका संरक्षण कर रहा है वो आकाशी है अब ये अपन भूताकाश है इस पर तो घटा नहीं सकते पर आकाश शब्द तो लिखा ही है ते यदंतरा अंतरा ब्रह्मा वे यानी ये सारे नाम और रूप जिसके अंदर हैं जिससे भिन्न है जिसके अंदर हैं या जिससे भिन्न है ते यदंतरा अंतरा ब्रह्मा उसको ब्रह्म कहते हैं तद अमृतम स आत्मा वह अमृत है और वह आत्मा है चेतन है वो तो नाम और रूप जिसमें है और नाम और रूप से जो भिन्न है ये दो तरह से यहाँ पर अर्थ करेंगे भाष्य देखिए अत्र वचने अर्थांतरत्व द्विविधम प्रतिपाद्य थे यहां पर ऊपर जो छादोग्य का वचन है इसमें अर्थांतरत्व ये शब्द दो प्रकार से प्रतिपादित किया गया है अर्थ भेद है उसमें प्रथम तो इदम यथ पहला अर्थ यह है अर्थानाम वस्तु नाम नाम रूप निर्वहिता अर्थों का वजनी वस्तुओं का उनके नाम और रूप का जो निर्वहन करता है स्वयं चो अंतर और वो स्वयं अंतर है अंतर का मतलब है तेभ्यो अर्थेभ्यो भिन्नः उन वस्तुओं से भिन्न है इस संसार के नाम और रूप का निर्वहन करता है और वो इनसे भिन्न है तो यहां पर अंतर शब्द का मतलब क्या लिया भिन्न लिया है एवं विधा परमात्मा एवं भवित मन ऐसा तो परमात्मा ही हो सकता है कि जो इनके नाम और रूप को बनाता है और इनसे भिन्न भी है इस आकाश को भौतिक आकाश को या अवकाश को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो वस्तुओं के नाम और रूप को बनाता है और उनसे भिन्न भी है अब दूसरा अर्थ करें द्वितीयम अर्थांतरत्व तस् इदम उसका दूसरा अर्थांतरत्व के है क्योंकि सूत्र में अर्थांतरत्वादी व्यवदेशा आदि शब्द पढ़ा हुआ है तो ये अर्थांतरत्व के दो तरह से भेद दूसरा अर्थ क्या है ते यद अंतरा यद तद ब्रह्म वे जिसके अंदर है वो से ब्रह्म कहते हैं तो ते का मतलब है ते ये, पद, ये अर्था पदार्था सन्ती जितने भी अर्थ यानी वस्तुएं और यानी पदार्थ है तेषाम नाम रूपयोर निर्वहिता स आकाश उनके नाम रूप का वहन करने वाला आक, आ, आकाश नाम और रूप का वहन करना ये दोनों अर्थों में समान ही है अब अंतर क्या है यदअतरा पदार्थ जिसके अंदर ये सारे पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ जिसके अंदर हैं पिछला अर्थ था यह सारे पदार्थ जो इन सब पदार्थों से भिन्न हैं ते यद अंतरा ये सारे पदार्थ जिससे भिन्न हैं और अब किया जा रहा है ये सारे पदार्थ जिसमें हैं यदअंतरा हाँ पदार्थ और दूसरे ढंग से अब कह रहे हैं तद तेषाम अंतरे वर्तमानम उनके अंदर देशा मंत्र वर्तमान उनके अंदर रहता हुआ ब्रह्मा जो उनके अंदर रहता है वो ब्रह्मा ब्रह्म हम उसको ब्रह्मा जानना चाहिए तो ये सारे पदार्थ जिसके अंदर है ब्रह्म में और ब्रह्म जिनके अंदर है ये वो जिसके, जो सबके अंदर है सब जिसके अंदर है और जो सबके अंदर है उसे परमात्मा समझना चाहिए तो ये अंतर का अंदर अर्थ लेते हुए कथन किया गया आगे अर्थांतरत्व अर्थांतरत्व को आगे खोल रहे हैं अर्थान वस्तुना अंतरे स्थितत्व अत्र स्पष्ट थे ब्रह्मधर्म ये जो सबके अंदर रहता है ये धर्म किसका हो सकता है ये केवल ब्रह्म का हो सकता है इससे भी पता लगता है कि यहां पर आकाश ब्रह्म ही है परमात्मा ही है तस्मात आकाशो ब्रह्म ही इसलिए आकाश ब्रह्म ही है आगे कहा ब्रह्मात्म न परमात्म ब्रह्मात्मा को ही खोल दिया परमात्मा सर्वांतरत्व वेदे अन्यत्र उपनिषदी अपि वर्णितम परमात्मा का अर्थ सर्वा, सर्वार्थांतरत्व सब वस्तुओं के अंदर होना परमात्मा का सब वस्तुओं के अंदर होनापन वेद में और उपनिषद में भी और स्थानों पर कहा गया है केवल यहीं पर ही नहीं तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं तो युजुर्वेद का प्रमाण दिया पहले आ भी चुका है स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु वो इन सब प्रजाओं के अंदर ओत प्रोत है अंदर विद्यमान है क्षेत्र का उदाहरण दिया सर्वात्मान सर्वगतम विभूतवात इस सर्वात्मान कर लीजिए आ जो सबका आत्मा है आत्माओं का भी आत्मा है सर्वगतम सब में गया हुआ है सबको प्राप्त है कैसे विभूतवाद विभू होने से विभू होने से वो सर्वगत है विभू उसका गुण है और विभुत्व के कारण वो सब जो विभु होता है वो सब जगह गया हुआ होता है प्राप्त होता है ऐसा वो परमात्मा है तो आकाश शब्द से भी परमात्मा का ग्रहण किया जाएगा ठीक है आगे देखिए तो परमात्मा से संबंधित विभिन्न शब्दों का तो इन्होंने यहां पर वर्णन किया जिन जिन को इन्होंने मुख्य रूप से लेना चाह अब इस पाद के अंत में एक विषय और उठा रहे हैं कि पिछले जैसे आकाश वाले में कहा था कि जो इन सब नाम और रूप वालों से भिन्न है इनको इनका निर्वहन करता है लेकिन इनसे भिन्न है तो इन वस्तुओं से कार्य जगत से तो वो भिन्न है जड़ वस्तुओं से तो भिन्न है क्या वो चेतन से भी भिन्न है परमात्मा तो चेतन है नचेता है तो परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है या वही है जड़ वस्तुओं से तो भिन्न है कार्य जगत से तो भिन्न है लेकिन क्या आत्मा से भी भिन्न है उस विषय को यहां पर प्रस्तुत किया गया वह सूत्र सुषुप्ति उत्क्रांत भेदेना, सुषुप्ति और उत्क्रांति इन दोनों की भिन्नता होने से सुषुप्ति मतलब तो जो गाढ़े निद्रा होती है हम सोते हैं और उत्क्रांति होता है शरीर को छोड़ करके जाना दूसरा जन्म धारण करना यानी मृत्यु उसके बाद में तो सुषुप्ति और उत्क्रांति का वहां पर कथन होने से पता लगता है कि ये एक अलग है और जिसमें सुषुप्ति और उत्क्रांति नहीं है वो अलग है ये भेदक लक्षण है जीव सुषुप्ति में जाता है परमात्मा नहीं जाता जीव उत्क्रांति करता है यानी शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है जन्म लेता है पुनर्जन्म होता है उसका मृत्यु और जन्म होता है लेकिन परमात्मा की उत्क्रांति नहीं होती वो तो वैसे ही सर्वव्यापक है उत्क्रांति तो उसकी होगी जो एक देश होगा तो जीव और परमात्मा के जीव और ब्रह्म के भेद को बताने के लिए ये सूत्र रचा गया अगला सूत्र भी ऐसा ही है तो सुषुप्त उत्क्रांत और भेदे न सुषुप्तिर गाढ़ा सुषुप्ति का मतलब है गहरी निद्रा उत्क्रांतिर उत्क्रमणम उत्क्रांति का मतलब है उत्क्रमण ये तो संस्कृत में खोल दिया जो का तुम इसी को और खोला शरीर पृथक भवनम शरीर से पृथक होना तो शरीर से पृथक कब होता है मृत्यु के समय में होते हैं तो भेदेन इन दोनों का अलग से कथन किए जाने से सुषुप्ति जीवे प्रतिपाद्य सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दोनों चीजें जीव में ही प्रतिपादित की जाती हैं भेदेन न परमात्मा सुषुत सुषुप्ति उत्क्रांति व्यम पृथक भूत और भिन्न होने से परमात्मा सुषुप्ति और उत्क्रांति इन दोनों से पृथक है रहते तत्र वर्णित ये वहां पर कथन किया गया है तो देखिए ये इन्होंने दिया है गृहधारण्य को हमेशा यत्र सुप्तो न कंचन कामम काम थे, अल्पविराम थे जहां पर ये सोता हुआ न कंचना कामम काम किसी भी कामना की कामना नहीं करता है किसी भी कामना की इच्छा नहीं करता है कुछ भी नहीं चाहता है जहा सो जाने के बाद में कभी चाहते हैं हम स्मृति आती हो किसी को कि सुषुप्ति में हमने चाह था स्वप्न को छोड़ के बोलना कभी भी नहीं होता है क्या कामना रहती है हमारी इश्काम हो जाते हैं बिल्कुल न कंचना स्वप्नम पश्यति किसी स्वप्न को भी नहीं देखता है वहां पहुंचने के बाद में और क्या होता है वहां पर तो बोले अयम पुरुषः प्राचीन आत्मना संपरिश्वक्त यह पुरुष यह पुरुष मतलब यह जीव प्राचीन आत्मना प्रकर्ष ज्ञान से युक्त उस आत्मा यानी परमात्मा के साथ संपरिष्वक्त युक्त हो जाता है संयुक्त हो जाता है तो सुमात्मा से संयुक्त हो जाता है और कोई कामना ही नहीं करता है क्योंकि जो उसको चाहिए था वो वहां मिला हुआ है ऐसा ही मुक्ति में भी होता है ऐसा ही समाधि में भी होता है उसको दूसरी और कामना ही नहीं होती है किसी भी वस्तु की किसी भी सुख की और न भाइयम किंचन वेदना अंतरम उस समय ना तो बाहर की कोई चीज जानता है ना अंदर की कोई चीज जानता है सुषुप्ती अवस्था में ये तो हमको हमारा अपना अनुभव है ही ऐसा ही समाधि में भी होता है वो बाहर की चीज कुछ नहीं जानता इतना निरुद्ध अवस्था में चला जाता है परमात्मा में स्थित हो जाता है और अंदर शरीर का भी कुछ नहीं जानता अलग हो जाता है आगे अत्र सुषुप्त जीवे व्यपदिश्य ये जो सुषुप्ति है ये तो जीव में कही गई है और तद भिन्न प्राज्य परमात्मा वर्णित और उस जीव से भिन्न एक प्राच्य प्रकर्ष ज्ञान वाला परमात्मा कहा जा रहा है तो इससे क्या पता लगा कि एक में सुषुप्ति होती है एक में सुषुप्ति नहीं होती है तो जिसमें सुषुप्ति होती है वो जीव है और जिसमें सुषुप्ति नहीं होती वही ब्रह्म है जिसे पता लगा जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। शास्त्र के शास्त्र दोनों को अलग अलग मानते हैं और देखिए अयम शारीर आत्मा प्राचीन आत्मा अनुवा रूढ़ प्राचेन आत्मना अनवारूढ़ी यात्री में आ की मात्रा एक हटा लेना यह शारीर आत्मा कौन सा आत्मा जो शरीर वाला है शरीर से संबंध देता है शारीर आत्मा प्राज्य आत्मा के साथ में अनवरूढ़ होकर के नियंत्रित होकर के उत्सर्जन इसको छोड़ता हुआ याति चला जाता है इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो प्राच्य आत्मा कौन है परमात्मा एक शारीर आत्मा एक प्राज्य आत्मा जय तो आत्मा भी है आत्माच्य लेकिन प्राज्य है, जो प्रकर्ष रूप से जानने वाला है वो तो परमात्मा ही है तो यहां पर भी अत्र उत्सर्जनम उत्सर्जन अर्थात उत्क्रांति ही इसी को खोल दिया प्रायणम शारीर जीवे व्यपिश्य जो शरीर में स्थिति जीव है उसमें कहा गया है क्यों ये जो उत्सर्जन यात्री इसका करता कौन है अयम शारीर आत्मा उत्सर्जन यात्री उत्सर्जन क्रिया का कर्ता वो यही है उसी में शारीर आत्मा में ये कहा जा रहा है तद भिन्न प्राच्य परमात्मा प्रतिपादित है और उससे भिन्न यानी जीव से भिन्न प्राच्य जानवान परमात्मा प्रतिपादित किया गया है, तस्मा जीव भिन्न परमात्मा इति ग इससे सिद्ध होता है कि जीव से भिन्न परमात्मा अन्य वस्तु है प्रकृति से तो वो भिन्न है ही वो जीव से भी भिन्न है सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेना इस चौथे पात्र का अंतिम सूत्र है तीसरे पात्र का अंतिम सूत्र है पत्यादि शब्दे तैतालीसवां सूत्र पति आदि शब्दों से भी वहां जो वचन दिए हैं उनमें पति आदि शब्द हैं इससे भी पता लगता है कि परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है अच्छे देखिए ति ही पति को खोल दिया और अधिपति पति शब्द भी मिल जाता है और अधिपति शब्द भी मिल जाता है इतम आदि शब्दे उपदिष्टः इत्यादि शब्दों से कहा गया सह परमात्मा ही विजयो न जीवात्मा ऐसा परमात्मा ही विजय है जानने योग्य है न कि आत्मा अब जानने योग्य तो आत्मा भी है जानने तो परमात्मा भी है आत्मा भी तो जानने जानने की योग्य है संप्रत समाधि में वो जाना जाता है लेकिन यहां जो कहा जा रहा है कि वह परमात्मा ही जय है आत्मा जय नहीं है इसका मतलब अंतिम रूप से वह परमात्मा ही जय है परमात्मा ही विजय हो न जीवात्मा कैसे तो ऐश है सर्वेश्वर ये जो है ये सबका ईश्वर है स्वामी है ऐश है भूताधिपति ये समस्त भूतों का प्राणियों का स्वामी है रक्षक है ऐश भूतपाल ये सब भूतों का पालन करने वाला है सब प्राणियों का पालन करने वाला है धारण करने वाला है बृहदारायण को शत का एक और बृहदाराण का ही उदाहरण दिया सर्वस्य सर्वस्वान सर्वस्य अधिपति सर्वम इदम प्रशास्ति सर्वस्य किंचान सबका ईश्वर है वो नियंता है सर्वस्य अधिपति सबका अधिपति है और सर्वम इदम प्रशास्ति और वही इस सबका शासन कर रहा है प्रशासता वही है प्रशासन वही कर रहा है इस सब का प्रशासन वह अकेला कर रहा है किसका यदि दम किंच जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस सबका शासन वही परमात्मा कर रहा है तो देखिए इनके अंदर एक तो भूताधिपति शब्द आया भूताधिपति एक आया भूतपाल एक आया ईशान अधिपति सर्वस्य अधिपति तो ये जो शब्द है पत्यादि शब्द इनसे भी पता लगता है कि ये परमात्मा जीवों से अलग है क्योंकि परमात्मा जो भूताधिपति है इसका मतलब है भूतों प्राणियों का वो अधिपति है स्वामी है तो परमात्मा इनसे अलग होगा परमात्मा जिनका स्वामी है वो परमात्मा से भिन्न होंगे अधिपति राजा होगा तो प्रजा भी होगी बिना प्रजा के कौन सा राजा तो आत्माएं हैं इसलिए ये अधिपति है तो इससे दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है तो इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ समाप्त होता है और इसमें जो परमात्मा से संबंधित शब्द थे उनका वर्णन अभी तक हमने देखा परमात्मा के लक्षण देखे और कुछ संबंधित चर्चाओं को देखा अब आगे भी ब्रह्म के बारे में ही चर्चा चलेगी परमात्मा के बारे में ही चर्चा चलेगी अभी तक जो हुआ इसमें से किसी को पूछना है नहीं तो आगे देखते हैं पूछे जो आकाश शब्द की पीछे व्याख्या आ गई हुई थी तो दोबारा से उसका क्या प्रयोजन है दिया है सूत्र ज्योति शब्द को लेकर के आकाश शब्द को लेकर के भी है ज्योति शब्द भी जो है ये एक एक चौबीस देखिए अतएव प्राण प्राण शब्द भी आ चुका है ज्योतिष चरण अभिधाना तो आकाशस्तलिंगात अतएव प्राण ज्योतिष चरण ये तीन शब्द तो आ चुके हैं यहाँ अंत तो में इन्होंने फिर अलग हेतु देते हुए इस बात को प्रस्तुत किया है वहां भी दे सकते थे वैसे लेकिन जैसे उपलब्ध हो रहे हैं हमारे सामने पुस्तक में तो प्राण है और ज्योतिर्दर्शनात् और आकाश ये तीनों शब्द वहां भी आए और यहाँ भी इन्होंने एक साथ दिए हैं लेकिन अन्य प्रमाण दिए हैं अन्य हेतु दिए हैं अलग ढंग से प्रस्तुत किया है इसको इन्होंने तो आगे थोड़ा और देखते हैं चौथे पाठ को प्रारंभ कर लेते हैं अगला विषय तो प्रथम अध्याय का चौथा पाद आनुमानिकम एकेशाम इति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृहतेर दर्शन दर्शयती च परमात्मा है या नहीं है कैसा है किस रूप में है उपादान के रूप में है तो उपादान के रूप में प्रकृति को लिया जाए या परमात्मा को लिया जाए ये सारी सारी कुछ चर्चाएं हैं वो आगे चलेंगी परमात्मा के यानी ब्रह्म के स्वरूप को ही अच्छा अच्छी तरह समझने के लिए ये आगे के सूत्र हैं और उसमें उपनिषद के वचन भी दिए जाएंगे आशय देखे अनुमानिकम अपि एकेशाम इति चेत अगर कोई ऐसा कहे तो क्या कहे बाश्य में अनुमान न अनुक्रमेण अनुमान का मतलब यहां पर अनुक्रम लिया अनुमान एक के पीछे उसके पीछे उसके पीछे अनुक्रम क्रम उस तरह से लेना है तो अनुमान को इन्होंने खोल दिया अनुक्रमण अनुक्रमेण अब अनुक्रमण क्या है उसको खोल रहे हैं सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अनुवृत्त्या स्थूल कारण तदपि अव्यक्तम तदपीति ब्रह्मवदेश जगत जन्मादि अभिष्टम् पीछे जगत यतः प्रारंभ में जो कहा था कि जो जगत का कारण है जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के मत में अनुक्रम से यानी अनुमान से अनुक्रम से यानी सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम इस अनुवृत्ति से स्थूल से यथ संवाही कारण स्थूल वस्तुओं का जो संवाई कारण है एकदम स्थूल है उनका कारण उनसे सूक्ष्म उन वो भी एक दृष्टि से स्थूल है उनका भी कारण सूक्ष्म क्रम कह रहे हैं और सूक्ष्म और सूक्ष्म कारण हमेशा सूक्ष्म होगा कार्य का उपादान कारण की दृष्टि से अवयवों की दृष्टि से कथन है तो ये जो संवाही कारण है जो कि प्रकृति नामक है प्रकृत्याख्यम अव्यक्त है उसको भी ब्रह्म के समान कुछ शाखा वाले लोग कुछ शाखा वाले लोग उसको ब्रह्म के समान ही जगत के जन्म आदि का कारण मानते हैं तो परमात्मा भी जगत का जन्मादि का कारण है जन्म का धारण का और नाश का ऐसे ही उपादान कारणों को भी कह सकते हैं कि इसके जन्म का इसके धारण करने का और नाश का कारण ये उपादान है ऐसा कुछ लोग मानते हैं अब घड़े की दृष्टि से अगर हम कहें या मकान की दृष्टि से कहें तो मकान को बनाने वाला मकान को धारण करने वाला सुरक्षा करने वाला और फिर उसको नष्ट करने वाला कोई चेतन मनुष्य होगा ये अपनी जगह पर सिद्ध है मान सकते हैं हम ठीक है लेकिन अगर यूं कहें कि इस भवन के अंदर जो ईंटें लगी हैं सरिये लगे हैं सीमेंट लगा है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये जो इसकी उपादान सामग्री है उससे भी हम कह सकते हैं ना इसकी उत्पत्ति हुई है वो भी तो एक कारण है दूसरा बनाने वाला तो निमित्त कारण है लेकिन ये उपादान कारण है और ये जो मकान बना हुआ है तो बोले इसको किसने धारण कर रखा तो यूं कहेंगे इसके बीम ने धारण कर रखा है इसके सरयों ने धारण कर रखा है सीमेंट ने धारण कर रखा है यानी वही जो उपादान कारण है इस भवन के उसी ने इनको धारण भी कर रखा है जब नाश होगा तो बोले क्यों नष्ट हो गए बोले इसके सरिये गल गए और इसमें यह हो गया और इसमें चूना कमजोर हो गया ये वही उपादान कारण को कहेंगे नाश का भी कारण है तो इस संसार के उत्पत्ति धारण और प्रलय का कारण जैसे परमात्मा को कहा जाता है ब्रह्म को कहा जाता है ऐसे ही कुछ शाखा वाले उपादान कारण को भी कहते हैं तो इसलिए वो भी कहा जा सकता है तो बोले इति चेत कश्चित कथयेत अगर कोई ऐसा कहे तो कहते हैं कि तरही न ये आपका कथन ठीक नहीं है जगत जो जन्माद्यता है ये तो परमात्मा पर ही लागू होता है इन उपादान कारणों पर इस ढंग से लागू नहीं होगा तो न शरीर रूपक विन्यस्त गृह नहीं तत्समीचीन आपने ठीक नहीं कहा क्यों तस्य क्या प्रकृत्याख्य अव्यक्त यतिण निर्दिष्ट तत्शरीपक विन शरीरम कालंकार से गृहीते ग्रहण अस्थित न्यो तो ये जो जड़ जगत का कारण है वो भिन्न रूप में है उसका जगत के प्रति जो कारणत्व है वो शरीर के रूपक विन्यस्त का शरीर में जैसे रूप आदि आते हैं बस ये आकार प्रकार ये देने मात्र में उसका कारण है उसको व्यवस्थित वो नहीं कर रहा है एक रूप आधार उसको वो प्रदान करता है अन्य तरह से नहीं और इसके विषय में अब आगे दर्शय तीचे करके ये प्रमाण भी बताएंगे कि शास्त्र में देखो इस विषय में ये प्रमाण भी बताए गए हैं उसको हम फिर आगे देखेंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव था को साधारण वादान ओम शिव इसमें ओम हटवार